यत्र यत्र रघुनाथ तत्र तत्र यघुनाथकीर्दनम त्र कृतमस्कांजलि बापूर्णलोचनमुतिमत राक्षक नाते च मधुरम मधुरम स्वूप कर्मा च मधुरम मधुरा बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिम मधुबोधशक्तिद्या प्रयत्स पर कोमल कूजयन वेणु श्यामलय कुमक वेद वेद ब्रह्म भासता हृदय मम कूज रा मधुरम मधुराक्षर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 श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवा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 वृंदवन विहारी लाल की जय नमो महद्वभ्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण भाविमौ पुषौ लोकेरस्र एवं क्षर सर्वाणी भूता कूटस्थोक्षर उच्य से उत्तम पुषस्त्न्तुदिता लो लोकश्य विवर्तव्य ईश्वर यस्माक्षरक्षराद्त तो अतस्लोके वेदे चति पुषोत्तम नारायण समपस्थित सदरणीय यतिवृंद विदृंद भक्तवृंद भक्तिमती माताओ श्री आचार्यों ने क्षण और अक्षर दोनों रूपों में जीव को ही स्वीकार किया है पुरुषोत्तम भगवान को दोनों से अतीत माना है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 भूत शब्द को देखते हुए श्री मध्वाचार्य श्री रामानुजाचार्य इत्यादि मान बाबो ने क्षर और अक्षर पुरुष के रूप में जीव को ही स्वीकार किया है भूत शब्द की प्रसिद्धि प्राणी में मानकर और संख्य प्रस्थान में पुरुष शब्द का प्रयोग जीव के अर्थ में हुआ है तब प्रश्न उठा कि सदा सर्वानी भूतानी बहुवचन की, की दृष्टि से जीव को अनेक माना जा सकता है लेकिन क्षण किस दृष्टि से माना जा सकता है क्षर तो नश्वर है इसका उत्तर श्री मध्वाचारी महान भावों ने दिया जीव के जो शरीर है वो क्षर है इसलिए यहां पर शरीर की प्रधानता से हम जीव को क्षर मान सकते हैं और देह मुक्त जो जीव है वह अक्षर कोटि का है अक्षर है दूसरी दृष्टि उन्होंने दी त्रिपाद विभूति महान अपने सद का नाम लिए बिना जो श्री जी हैं लक्ष्मी जी हैं वह विग्रह युक्त होने पर भी नित्य हैं। तो श्री जी को ही अर्थात लक्ष्मी जी को ही मध्वाचार्य मान भाव ने अक्षर मान लिया श्री रामानुजाचार्य की दृष्टि में देह बंधन से मुक्त जो जीव है वो अक्षर है देह बंधन सहित जो जीव है वो अक्षर है अपनी अपनी शरणी है अपना अपना दृष्टिकोण है लेकिन यहाँ विचार करना है न सूर यो व्यवहार मेनम तत्वा विमर्शे न मनंती जड वरद जी ने को का जो विचार कुशल मनीषी अर्थात सूर होते है वे विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताप पर रखी तत्व विचार करते हैं यहाँ विषय यह है कि अंततोगत्वा जीव को क्षर कहने के लिए शरीर को स्वीकार करना पड़ा जीव को क्षर सिद्ध करने के लिए शरीर की नस्वरता सिद्ध करनी पड़ी तो अच्छा है कि चित्त अचित दो प्रभेद मान लिया जाए अचित के ही फिर दो भेद मान लिए जाए क्षर और अक्षर चिन्ह मात्र जो भगवत तत्व है उसी को पुरुषोत्तम माना जाए इससे लाभ क्या है कार्य कारण और कारनातीत तीनों का अधिगम हो जाता है अचित पदार्थ के दो प्रभेद हो गए एक क्षर को टिका चित एक अक्षर कोटिकाचित प्रकृति को अक्षर क्यों कहते हैं इस दृष्टि से कहते हैं कि प्रलय में भी उसका दाह बाद या नाश नहीं होता क्योंकि उत्तर सृष्टि के प्रति बीज भूता प्रकृति होती है अगर प्रतीक प्रकृति का ही सर्वथा प्रलय में अभाव हो जाए तो आगे सर्ग की गाथा भी विलुप्त हो जाए इसलिए प्रकृतिम में पुरुष विद्यन आदि वहा इस वचन में प्रकृति को भी भगवान ने अनादि माना सांख्यो ने भी प्रकृति को अनादि माना है प्रकृति को हम क्षर बनाना चाहें तो तत्व ज्ञान की आवश्यकता है तत्व ज्ञान के द्वारा प्रकृति का बाध होता है बाध का जो विषय है वो क्षर है क्या बात दूसरी लेकिन सृष्टि और प्रलय की जहाँ तक गाथा है कार्य और कारण की जहां तक गाथा है वहां तक विचार करने की आवश्यकता है कि जगत कारी का पदार्थ है प्रकृति कारण है परमात्मा दोनों से अतीत है कार्योपाधि जीव है कारणोपाधि ईश्वर है कार्य कारणता पूर्ण बोधो वशिष्य शुक्र स्वप्न के अनुसार भी तीन तत्व की सिद्धि हो जाती है उपाधि कोटि में अक्षर और अक्षर है कार्योपाधि जीव है जीव की उपाधि कार्य कोटि का पदार्थ ईश्वर की उपाधि प्रकृति दोनों उपाधियों का वर्णन कर दिया अक्षराक्षर के रूप में कार्य कारण से अतीत परमात्मा का वर्णन पुरुषोत्तम के रूप में हो गया अब रह गई बात क्षर सर्वाणी भूतानी भूत शब्द प्राणी के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है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 लेकिन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से विचार करेंगे तो फिर उचित ही मानना पड़ेगा भूत शब्द बहुत मार्मिक और पारिभाषिक है जिन्होंने पूरे महाभारत का अध्ययन विधिवत किया है वे भूत पदार्थ महाभारत के अनुसार क्या सिद्ध होता है उसे जान सकते हैं। कल्यमपुर मीमांसा की चर्चा करें उनके यहाँ दो तत्व है भूत और भव्य भव्य को भाव्य भी कहते हैं भाव्य का अर्थ होता अनुष्ठेय यज्ञ इत्यादि भाव्य है इसीलिए एक विचित्र तथ्य है विनोद है भूतम भव्याय पूर्वीमांसा की दृष्टि से सिद्ध होगा जो कुछ सिद्ध पदार्थ है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 भव्यम भूताय उत्तर मीमांसा सूक्ष्म तपसा नाशकन ब्राह्मण विविधा यहाँ यज्ञ दान और तप का उपयोग और विनियोग विविधा में ब्रह्म वेदन की जिज्ञासा और ब्रह्म विचार की योग्यता भांति प्रस्थान विवरण प्रस्थान के और अंत में जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है इसलिए यज्ञ दान तपसा नाशकन ब्राह्मणा विविध सन्ती इस श्रुति पर विचार करेंगे तो भव्यम भूताय जो कुछ भव्य है यज्ञ दान तप अनुष्ठेय है धर्म भी भव्य है अनुष्ठेय है वह सब भूत के लिए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 इसलिए द्रव्य और देवता के बिना यज्ञ की सिद्धि नहीं होगी हवन करेंगे ना तो हवनीय पदार्थ चाहिए उसी का नाम द्रव्य है कसम ही देवाय हविषा विधे मेवता के प्रति समर्पित होगा द्रव्य देवता के प्रति द्रव्य समर्पित होगा इंद्राया स्वाहा इदम इंदिराय न मम तब यज्ञ की सिद्धि होगी तो कसमय देवाय हमसा विधेय यहाँ पर मुख्य रूप से द्रव्य और देवता का वर्णन है विधेय से मंत्र आ जाता है और तो कर्ता का भी हो जाता है तो द्रव्य देवता यजमान और मंत्र इनके द्वारा यज्ञ की सिद्धि होती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 तो कहते हैं कि वास्तव में उत्पत्ति आकाश की नहीं होती न वायु की होती है न तेज की होती है न जल की होती है न पृथ्वी की होती है मीमांसकों की धारणा यह है न कदाचित अनिर्दिषम जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था खंडप प्रलय मानते कभी सुनामी लहर तूफान आदि के चपेट में भूकंप के चपेट में खंडप प्रलय है लेकिन इसका अर्थ नहीं पूर्वी मांसों के यहाँ कि जगत पहले नहीं था वो प्रलय और स्वर्ग की बात ही स्वीकार नहीं करते उनका सिद्धांत है न कदाचित सम जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था तो न उनके यहाँ स्वर्ग है न प्रलय इसके पीछे भी भाव है स्वर्ग और प्रलय को मान लेंगे तो बलात न पी न चाहते हुए भी सर्वज ईश्वर को मानना पड़े सर्वज ईश्वर को मान लेने पर क्या आपत्ति है पूर्व मीमांसकों को आपत्ति यह है कि कर्म के द्वारा जो अप्रमत्तता जीवन में आना चाहिए वो ईश्वर के नाम पर नहीं आ पाएगा आजकल जो प्रमत्तता है ईश्वर के नाम पर बुरा ना मानो होली है पूरी पहुंच जाइए वृंदावन में तो है श्री जगन्नाथ मंदिर जी डे पंडे पुजारी चलाते हैं सरकार चलाती है नारायण रोमांस हो जाए भगवान को क्या अपनी वासना की पूर्ति का विषय बना रखा है धन और मान के लिए भगवान का उपयोग और विनियोग और कुछ रह गया है यहाँ भी देख सकते हैं तो अप्रमत् न अप्रमत्त होकर लक्ष्य वेद करना चाहिए प्रणबोधन सरोही आत्मा तो कभी कभी यह होता है कि ईश्वर के नाम पर प्रमाद पलता है अधिकतर जितने आलसी व्यक्ति होते हैं नी यह सब ईश्वर के नाम पर प्रमत्तता पालते हैं। तो यहां कोई आश्वासन दे दे हम है ना कोई त्रुटी हो जाएगी देख लेंगे उसके नाम पर प्रमाद पालेगा तो पूर्वी मांसकों का कहना है कि जीवन में जो अप्रमत्तता चाहिए अगर विधि विधान में तुमने त्रुटी की शिकार बनोगे घायल होगे कोई बचाने वाला नहीं इसलिए अत्यंत अप्रमत्तता ईश्वर के नाम पर भी प्रमाद पालने की आवश्यकता नहीं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 नीचे नदी है ऊपर पुल समुद्र है नीचे ऊपर पुल फैक्ट्रियों में काम करते हैं जागरूक न रहे तो एक क्षण में उंगली कर जाए सर कर जाए कुछ भी हो सकता है <सक्ष़> तो यज्ञ तो विस्फोटक है ना उसमें प्रमाद हुआ कि गए इसलिए इतनी जागरूकता सतर्कता कोई बचाने वाला नहीं है तो विधि का अत्यंत अप्रमत्त होकर पालन होगा वाचस्प मिश्र जी ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत तो प्रकट किया विधि में श्राद्ध अधिकृत है श्राद्ध माने श्रद्धालु विधि में श्राध अधिकृत है इसका अर्थ क्या हुआ अग्निहोत्रम अग्निहोत्र स्वर्ग काम है यह स्वर्ग की इच्छा हो तो अग्निहोत्री बने अधिकृत व्यक्ति वामती तो कार्ड ने कहा स्वर्ग नहीं चाहता है तो मत बनो अग्निहोत्री विधि में श्रद्धालु अधिकृत है अगर आप स्वर्ग नहीं चाहते हैं मत अनुष्ठान कीजिए यज्ञ अनुष्ठान से दूर रहिए अग्निहोत्री मत बनिए लेकिन उन्होंने कहा स्वर्ग काम हो याधेत अगर आपको स्वर्ग की इच्छा है देह त्याग के बाद स्वर्ग मिलना चाहिए तो याग कीजिए आपकी श्रद्धा नहीं है इच्छा नहीं है मत कीजिए विधि में श्रद्धा अधिकृत है श्रद्धालु आपकी श्रद्धा है फल चाहिए तो फल को प्रदान करने वाला कर्म मान लीजिए लेकिन जहाँ निषेध है वहां आपकी श्रद्धा है या नहीं ये नहीं मानी जाएगी इतने बोलते सावधान आपकी श्रद्धा नहीं है तो छुएंगे तो मरेंगे <laughs> बहुत ऊंची बात है विधि में श्रद्धा अधिकृत है श्रद्धालु विधि में अधिकृत होता है निषेध जब आ गया हमारी श्रद्धा नहीं है तो छोड़ लीजिए एक अध्यापक हम संभव नॉमी में थे फिजिक्स संभवत भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे विवाह भी नहीं हुआ था युवक थे ब्राह्मण थे उनका अध्यापक बोलने लग गए कि फास को खुली जगह मत रखना ज्वलनशील पदार्थ है आग लग जाएगी पढ़ाते पढ़ाते इतने वो तन्मय हो गए आगे जो विद्यार्थी थे उनके डेस्क पर ही रख लिए फास्फोरस, आग लग गई देखते देखते अब बेचारे इतने भावुक थे कि बच्चे ना जल जाएं, हाथ से यू कर दिया हाथ में आग घुस गई आग क्या घुस गई उसके बाद उनकी बुद्धि चका काम नहीं करने लगी टूतिया नीलाथ होता, था का उपयोग कर लेतेटरी में प्रयोगशाला में था काम बन जाता तीन किलोमीटर रिक्शे से गए हॉस्पिटल हॉस्पिटल में का गया, यहां तो नीलाथ होता है ही नहीं, फिर तीन किलोमीटर आकर फिर को टूटिया लेकर के वहां गए तब प्रयोग हुआ क्या, अब निषेध करते करते ही उसके चपेट में गए खुली जगह मत रखना नंगे हाथ से मत छूना कहते कहते वही कर बैठे अंत में क्या हुआ जो अध्यापक थे हमारे प्रधानाध्यापकोने का अयोग्य व्यक्ति है नौकरी से बैठा दी और हाथ तो बहुत झुलसी गए इसका मतलब क्या विधि में तो श्रद्धालु अधिकृत है निषेध में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी श्रद्धा नहीं है तो काम करें यहां जो भूत शब्द का प्रयोग हुआ है वो प्राणी के अर्थ में नहीं उनके यहां सिद्ध पदार्थ तो पूर्व मीमांसकों का कहना है कि आकाश आदि की उत्पत्ति का जो वर्णन है उपनिषदों में उसका तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति में सन्नहित नहीं है यज्ञ आदि के संपादन के लिए अपेक्षित द्रव्य की सिद्धि में तात्पर्य परक श्रुतियों का तात्पर्य की सिद्धि के लिए अपेक्षित जो भूत पदार्थ हैं, साधन है हवनीय द्रव्य हैं, उनके महत्व को प्रतिपादन करने में इन श्रुतियों का तात्पर्य जीव की ब्रह्म रूपता का वर्णन किया गया तो कहते उसमें भी तात्पर्य नहीं है जैसे अपने बेटा को कोई कहे शावस राजा बेटा बेटी को कह दे सावस रानी बेटी इसका अर्थ ये नहीं है कि राजा हो गया रानी हो गई आजकल तो बहुत बड़ा विषाक्त तो वातावरण है एक माता पिता जो है ग्लानी उत्पन्न करते हैं, मनोविज्ञान भी, भी नहीं जानते अपनी बेटी को बेटा कह के, के बुलाते विषय या नहीं उसके मन में ग्लानी हो जाती है कि कदाचित में बेटा होती यही ना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 सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि में सन्निथ नहीं है या व्यादि की सिद्धि के लिए अपेक्षित द्रव्य के महात्म्य में प्रशंसा में उसका तात्पर्य और जहां जीव की ईश्वर रूपता या ब्रह्म रूपता का वर्णन है वो कहते रूपता में बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कर्ता की स्तुति में तात्पर्य है कर्ता की स्तुति में तात्पर्य है जैसे सावश बेटा शेर नहीं हो जाता जीव की ब्रह्मरूपता का वर्णन करने पर जीव अकर्ता भोक्ता नहीं हो जाता क्योंकि कर्म की सिद्धि के लिए पूर्वक पहले जीव को कर्ता भोक्ता सिद्ध करना होगा क्या कर्ता भोक्ता दिन सिद्ध करेंगे तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी प्रीति नहीं होगी और तो कर्म ही नहीं करेंगे तो आगे का मार्ग अवरुद्ध रहेगा इसलिए कुमारी भट्ट जी ने कहा वेदांत इस समय हम पूर्व मीमांसा की सीमा में आवद्ध हैं हम उत्तर मीमांसा को जानते हुए भी कुछ नहीं बोल सकते अगर तुम आत्मा को अकर्ता भोक्ता समझना चाहते हो वेदांत निशे वर्णन उपनिषदों की ओर जाओ क्या यह जो साम्राज्य है पूर्व मीमांसा का इसकी सीमा में हम उस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 श्लोकबद्ध भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया जगत के बीज के रूप में अब वहां लिखा है कि राजीव नामक उनका कोई प्रिय शिष्य था उसने कहा महाराज गुरुजी जी क्या ही अच्छा हो टीका भी आप स्वयं कर दें आपने जो ग्रंथ लिखा है उसकी टीका भी आप स्वयं कर दें लाडला प्यारा शिष्य था उसकी बात मान ली अपने लिखे हुए ग्रंथ की टीका भी उन्होंने प्रारंभ की अब तो अपना लिखा हुआ वचन ही अपने लिए भयंकर सिद्ध हो गया न्याय की सीमा में न्याय और वैशेषिक सी की सीमा में श्री कृष्ण भगवान को जगत का बीज कैसे सिद्ध कर सके बीज उपादान उपादान कैसे सिद्ध कर सके तो उन्होंने कहा यहां जो बीज शब्द का प्रयोग किया गया है वो निमित्त के अर्थ में है उपाधान के अर्थ में बड़ी विचित्र बात होती है ना सीमा है सीमा यह है? है कि आप न्यायिक ग्रंथ की रचना कर रहे उस पर टीका कर रहे तो उसकी जो सीमा है मर्यादा है उसका अतिक्रमण करके कुछ भी नहीं बोल सकते ना लिख सकते अपना लिखा हुआ जो शब्द था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 जितना भी कार्य प्रपंच है महतत्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत सबके लिए भूत शब्द का प्रयोग किया गया भूत का अर्थ होता है सिद्ध पदार्थ उसमें कार्य के सिद्ध पदार्थ में वेदांती कहेंगे आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत सांख्य की सरणी में विचार करें तो महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत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 स्त्री होता है अब दर्शन प्रस्थान में प्रकृति का उपादान होता है प्रकृति माने तीन गुणों की साम्यावस्था बिल्कुल नहीं है प्रकृति का मूल अर्थ है प्रकृति माने उपादान सिद्ध लेकिन सांख्यों का प्रभाव दर्शन जगत में इतना पड़ा कि पेटेंट जैसा हो गया एक विशेष अर्थ में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 लेकिन सांख्यों का इतना प्रभाव पड़ा कि हम वेदांति भी अगर प्रकृति शब्द सुन ले तो सीधे अर्थ करेंगे त्रिगुण की साम्य अवस्था यही ना अब लेकिन वेदाव्यास जी ने क्या किया वादरायणाचार्य कृष्ण द्वैपायुण भगवान वेदाव्यास ने प्रकृति शब्द का प्रयोग किया प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्ता अनुपुरोधक यह जो सूत्र है प्रकृतिश्च वेदांत वेद्य परमात्मा जगत का न केवल निमित्त अपितु अपितुपादान कारण भी है प्रकृतिक अर्थ उपादान है अब दयानंद स्वामी जी ने इस बचन को कहीं उद्धत किया और प्रकृतिक अर्थ ले गए सांख्य वाले में अब उनको कौन पकड़े <laughs> वो तो बहुत विचित्र खेल होता है दयानंद स्वामी का किसी भी दर्शन का कोई भी शब्द ले लेते हैं और जैसा उनको अच्छा लगता अर्थ कर देते हैं आवश्यक नहीं है कुछ दर्शन वाले वैसा स्वप्न में भी उसका अर्थ मानते अब वेदांत दर्शन में प्रकृति लिखा है उसका अर्थ त्रिगुण में ही प्रकृति कैसे ले सकते हैं लेकिन लिख दिया कि यहां पर प्रकृति वस्तु स्थिति क्या है प्रकृति का अर्थ होता है उपादान लेकिन सांख्यो के यहां त्रिगुण की साम्यवस्था जो मूलभ प्रकृति है वो उपादान है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 मंदिर मंदिर प्रतिग्रह सोधा ठीक है हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा मकान जिसको कहते हैं ना मूल शब्द है मंदिर लेकिन भक्ति की प्रगलभता हुई भारत में सूरदास जी तुलसीदास जी ऐसा आए अब हरि मंदिर के लिए ही मंदिर शब्द का प्रयोग हो गया मकान के अर्थ में जो मंदिर शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने भी किया था रूढ़ में हो गया हरि मंदिर तिन्न बना हुआ हरि को हटा दीजिए मंदिर का अर्थ भगवान का मंदिर हुआ ना मंदिर का अर्थ होता है मकान और रूढ़ बन गया बाहर आई भक्ति की तो हरि मंदिर के लिए ही मंदिर शब्द का प्रयोग होने लगा एक कथावाचक नहीं दिखते साहेब शरीर हो या ना हो वैष्णव श्री भरत जी के मित्र यहां आते थे मध्य प्रदेश कभी कभी कथा भी कहते थे एक दिन एकांत में पूछा रामायणी थे महाराज पुण्य रावण अवतारा अब ये देखिए अवतार शब्द का <laughs> तो हमने कहा इतने से चौंक गए ते हुए अवतार ही चमगादर का भी अवतार लिखा तुलसी दादी ने <laughs> अब तो पुण्य रावण अवतारा हमने कहा आगे पर आगे पीछे ते अवतार ही हमने कहा बातें है कि तुलसीदास जी तक अवतार का अर्थ जन्म ही होता था क्या तुलसीदास जी के समय तक परंपरा प्राप्त जो अवतार का अर्थ है वो जन्म है अब भक्ति कितनी इतनी हुई कि भगवान के जन्म जन्म कर्म चम्य दिव्यम भगवान के जन्म के लिए रूढ़ हो गया कौन अवतार शब्द ये हो गया ना शब्द का भी अपना सौभाग्य और दुर्भाग्य होता जिम हरिजन ही उपजन कामा माँ हरिजन माने भगवान के जन्म अब गांधी जी के मस्तिष्क में क्या आ गया अब आप समझते हैं फिर मायावती के मस्तिष्क में और आ गया इस शब्द का प्रयोग अमुक बिरादरी के लिए करने वाला दंड का पात्र होगा अब शब्द क्या था हरिजन जान प्रति बारह जिम हरिजन ही उपजन का माँ हरिजन शब्द को ले जाके कहा पटक दिया और आजकल तो बड़ी विचित्र बात अभियुक्त है भगवान शंकराचार्य शंकराचार्यद अभियुक्त युक्त माने युक्त समाहित अभियुक्त पूर्णतः प्रशंसा का अर्थ था या नहीं अभियुक्त शब्द बहुत आदरपूर्ण आज कह दें कि गोविंदादी अभियुक्त है <laughs> तो प्रशंसा की पराकाष्ठा नहीं निंदा की पराकाष्ठा हो जाएगी ये शब्द का इतना बड़ा दुरुपयोग हो गया अभियुक्त शब्द बहुत पवित्र था अभियुक्त माने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 मैडम कह दीजिए उधर तो गाली है जहां का शब्द है वहां ये गाली है अब देवियों की प्रशंसा में मैडम कह दे तो फूल के टुम्मा हो जाती तो शब्द का मैंने कहा कि कितना दुरुपयोग होता है सदुपयोग होता है घृणा लीजिए प्राय प्राय कहा घृणा का प्रयोग घृणा के अर्थ में ही हुआ है वो भी मुझे मालूम है घृणा शब्द का अर्थ होता है दया संस्कृत में वैषम्य निर्घय ये दोष परमात्मा में नहीं है यहाँ घृणा का अर्थ है दया अब कहेंगे ये मुझसे घृणा करते है। <laughs> तो अच्छा हमारे सत्य आनंद जी लिखते हैं निवर्तमान शंकराचार्य वर्तमान निवर्तमान नितराम वर्तमान माने वर्तमान में शंकराचार्य वो कहना चाहते हैं कि भूतपूर्व शंकराचार्य यहां के भी आये हूँ चार कृपिट के तो नहीं थे तो निवर्तमान का अर्थ होता है निवृत्त नहीं भूतपूर्व नहीं लेकिन उनके यहाँ यही चलता निवर्तमान शंकराचार्य माने निवृत्त शंकराचार्य और निवर्तमान का अर्थ होता है वर्तमान निवर्तमान विधिवत इस समय पद पर प्रतिष्ठित के लिए निवर्तमान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन बड़ी विचित्र बात है भूतपूर्व जो महान भाव है वो कहते निवर्तमान ये मैंने विनोद की शैली में भी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 उसके लिए भूत शब्द का प्रयोग होता है लेकिन वेदांतियों के यहां पांच भौतिक आदि भूत शब्द निरूर हो गया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में इसीलिए भूत शब्द कहते ही तांत्रिकों के यहां तो भूत प्रेत में हो गया वो भूत शब्द का प्रयोग भूत इनको भूत लग गया भूत अच्छा व्याकरणों के यहां भूत व्यतीत अर्थ में हो गया वैयाकरणों के यहां जब भूत शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ किधर खींचेगा तांत्रिक जब भूत शब्द का प्रयोग करेंगे अर्थ उधर लग जाएगा जब मैं कहता हूँ सर्वभूत हृदय तो जिनको भूत का अर्थ नहीं मालूम है वो सोचते होंगे अपने गुरु के लिए गाली का प्रयोग करते यही कहते हो सुखदेव जी महाराज के लिए कहा गया ना भागवत ने तम सर्वभूत हृदय तो सर्वभूत हृदय भूत शब्द का अर्थ फिर पंच भूतों में निरूढ़ हो गया और कहीं कहीं भूत भौतिक कहते हैं ना तो भूत शब्द का अर्थ पंचभूतो में निरूढ़ हो गया और कहीं कहीं प्राणी के अर्थ में भी प्रयुक्त है अब यहां पर जो भगवान ने कहा भूतानि सर्वाणी भूतानी कूटस्थोपुचे यहाँ पर भूत शब्द का प्रयोग सच बुच जीव के अर्थ में हुआ है या पंच कारिकोटि के हमारे यहाँ कारी कोटि के पंचभूत पंचभूतों के अर्थ में हुआ है क्योंकि भगवान ने जब कहा क्षेत्रक क्षेत्र मंत्र ज्ञान चतुषा भूतक प्रकृति मोक्षम सा भूत और प्रकृति तो अपने आप भूत कारी कोटि के पदार्थ हो गए प्रकृति उपादान कोटि का पदार्थ यहां पर भी संभव असर भूतान मम यो निर्मह ब्रह्म जगा, जगा मैंने उन सब बच्चनों को किया था तो यहां पर भूत शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में है तो वैष्णव वैष्णवाचार्यो ने कहा कि प्राणी के अर्थ में है जीव के अर्थ में है लेकिन क्षर कैसे सिद्ध करेंगे जीवो नित्य है जीव को तो नित्य मानते हैं वो लोग तो फिर कहा वो शरीर की दृष्टि से क्षर है घुमा फिरा कर अंत में तो शरीर को ही लेना पड़ा और शरीर कोई तत्व नहीं है कल पर स्वाम ने कहा था शरीर के उपादान को लेना पड़ेगा जब शरीर का अर्थ शरीर का उपादान होगा इदम शरीर हम कौनते या फिर क्या है महाभूतान्य अहकारो बुद्धि बचा पंच महाभूत के लिए महाभूतान शब्द का प्रयोग किया भगवान ने इस दृष्टि से घुमा फिराकर अर्थ तो यही हो गया जीव का अर्थ कर देंगे जीव का शरीर जब तक देह में तादात्म्य पत्ती है तब तक अक्षर होता हुआ भी जीव मानो क्षर है यही ना ये इस प्रकार साहित्यिक प्रयोग हो गया लेकिन न सूर न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शन सा मनंती यहाँ तो चित्त अचित का विभेद अभीष्ट है भगवान को इसलिए फिर जीव को क्षर कहने की आवश्यकता नहीं है अंतोगत्वा उसकी उपाधि को ही आप कहेंगे शरीर को क्षर कहेंगे तो शरीर का उपादान तो पंचभूत को मानना पड़ेगा अतः क्षण भूतानि, भूतानी भूतानि भूतानी कहा गया इसका अर्थ होता है जो भी कार्य प्रपंच है वो सब क्षर है अब आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत क्षर है ये चला गया कूटस्थो क्षर में थ कौन है अक्षर वो कौन है फिर तो कार्य का वर्णन कर दिया गया तो कार्य कौन हो सकता है कारण वो कारण कौन है प्रकृति है प्रकृति के अर्थ में अक्षर शब्द का प्रयोग किया गया और कल मैंने श्वेता स्वतर उपनिषद के पहले अध्याय का आठवां मंत्र पढ़ा था संयुक्त में तरम अक्षरश भरते विश्व में ईशा बहुत बढ़िया क्षर अक्षर व्यक्त अव्यक्त बिल्कुल स्पष्ट है ईशा शब्द का भी प्रयोग किया यहां पर श्वेता स्वतःनिषद पहला अध्याय आठवां मंत्र यहाँ पर भी तीन तत्व का वर्णन किया गया पर्याय क्षर अक्षर उसी को कह दिया गया व्यक्त अव्यक्त अर्था क्षर और व्यक्त एक अर्थ जो क्षर प्रपंच है वो व्यक्त है व्यक्त कौन है जो क्षर है क्षर कौन है जो व्यक्त है उधर अक्षर का उधर अव्यक्त का बहुत बढ़िया है श्वेता उपनिषद के पहले अध्याय का आठवां मंत्र अक्षर को अव्यक्त के स्पष्ट ही है ईशा से पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन हो गया तो बिल्कुल श्वेता के पहले अध्याय के आठवें मंत्र के अनुरूप है हम आए थे कल जांच पर विषय छोड़ा गया था भगवान के शरीर तक मम देह गुडा कैसा केसा यान्य द्रष्टुम्सि शरीर है पाणवस्तदा तुलसीदास जी चानंदमय देह तुम्हारी भगवान ने कहा कि मेरे शरीर में तुम समग्र विभूतियों का दर्शन करो केवल यही का कस्ट, यही कष्ट जगत कृष्णम एक जगह ही मेरे शरीर में ही संपूर्ण विभूतियों का दर्शन करो दर्शन के लिए अपेक्षित दिव्य चक्षु मैं देता हूं भगवान के संकल्प से दिव्य चक्षु की प्राप्ति हुई अर्जुन अभी हम देह का क्या लेंगे कल इस पर बहुत सूक्ष्म विचार किया गया ये तो आप समझ गए होंगे श्रोता जो होते हैं ना उनके स्तर के अनुसार शैली बदल जाती है हम लोगों के संक्रामक रोग है श्रोता के जैसे स्तर होंगे बहुत कुछ कोटि के मध्यम कोटि के भी सामान्य कोटि भी श्रोता एक जगह बैठे हों उनका जो मनोभाव है टकराता है टकराता है तो हम विषय को बहुत सूक्ष्म में ले जाना चाहे नहीं ले जा सकते परमाणु होते हैं ना उनके परमाणु पकड़ लेते हैं विषय उस ढंग से फिर हम लोग घटिया तो बोल ही नहीं सकते आता ही नहीं बोलना लेकिन शैली फिर हास्य परख विनोद परख स्थूलता को चली जाए है तो दर्शन ही श्रोताओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता उपस्थिति मात्र से हो जाता कोई कहीं बैठा रहे चिंतन अवरुद्ध हो जाएगा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 इसके लिए कल हमने स्वप्न का दृष्टांत दिया था तो स्वप्न में जो कुछ थावर जंगम प्राणी दिखाई पड़ते हैं और पंचभूत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश और कल्पना के दृष्टि से दिख और काल भी तो विद्यमान होगा कल उदाहरण दिया था कोई अंकुर हुआ तो मानने के लिए बाध्य हैं कब हुआ कहां हुआ वस्तु की उत्पत्ति को स्वीकार करते ही उसके साथ देश और काल को मानने के लिए हम विभश किसी बालक या बालिका का जन्म हुआ कब हुआ कहा हुआ कब और कहा कहते ही काल और देश का स्फुरन हो जाता है कार्य को कोई माने और देश काल को न माने संभव नहीं वो तो, तो काल को माने बिना और देश को माने बिना किसी की उत्पत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती किसी वस्तु या व्यक्ति की उत्पत्ति मानते हैं तो कब और कहा माने काल और देश को उसके साथ संलग्न मानना ही पड़ेगा तो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन विक और काल अच्छा स्वप्नावस्था अवस्था में अधिदेव का भी दर्शन होता है सूर्यादि का भी दर्शन होता है इन सब दृष्टि से समग्र अधिभूत समग्र अध्यात्म समग्र अधिदेव यह हुआ न पूरे स्वप्न का चित्रण करें जीव को दृष्टा मान लें तो जीव से अवर कौन कौन तत्व होंगे विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता यह जो वाक्य बनाया तुलसीदास जी ने ब्रह्म सूत्र के एक अधिकरण के शंकर भाष्य का सार है क्योंकि शंकराचार्य का एक वचन है वो अधिदैव का वर्णन नहीं है लेकिन यहां अधिदैव का वर्णन तो वो शंकर भाष ब्रह्मसूत्र के एक अधिकारण का सार तुलसीदास जी ने खींचा है रूपम दृश्यम लोचनम दिक्क तदृश्यम दिक तुम मानसम दृश्यधिवृत साक्षी दिगे बना इसमें अधिदेव का वर्णन नहीं है तुलसीदास जी ने अधिदेव का वर्णन किया है वो ब्रह्मसूत्र के एक अधिकरण पर जो शंकर भाष वहां से कर्षित किया है अब जिनको ब्रह्मसूत्र का वो स्थल नहीं मालूम है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 बैठ आ जाओ अंकुर जी इत यहां आ जाओ बढ़िया है ये सब होनहार है युवक बैठ जाए विषय की अपेक्षा करण करण का अर्थ क्या है करण उसको कहते हैं जो विषय का प्रकाशक हो ग्राहक हो धारक अनुग्राहक ग्राहक और ग्राही यही ना यही एकदम धार्यते जगत प्रकृति सातवा अध्याय तो क्या अर्थ हुआ जीव हो गया धारक और अनुग्राहक कौन हो गए देवता और ग्राहक कौन हो गए करण ग्राह्य कौन हो गया विषय विषय करण सूर्य जीव सम्यता यही क्रम चलेगा ना विषय हो गए ग्राह्य करण हो गया ग्राहक ग्राह, ग्राह, या करण हो गए ग्राहक अधिदेव हो गए सूर्य आदि अनुग्राहक और जीव हो गया धारक जीव सुन रहे ना चलता फिरता आत्मबम बनना हो ना तो ये सब सुनना चाहिए आज कोई भी अंगूठा दिखा देता है हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पूरे देश को पूरा देश थरथर -थर कांपता है ये विद्या नहीं ये विद्या नहीं जीव जहां जीव है आसन से मत डोल रे तो हे पीर मिलेंगे कहा न आसन से मत डोल रे और स्वामी सर्वनानंद जी महराज का वाक्य किया था प्राप्त विवेक का समाधर करो बहुत ऊंचा वाक वो अपने स्तर से कहते थे प्रज्ञा चक्षु थे चौदह प्रवचन उन्होंने तैयार किया था कुल वो मुझे मालूम कुल चौदह प्रवचन उन्होंने तैयार किया था प्रज्ञा चक्षु थे इटावा जिला के थे वैश्यकुल के थे। उसी को घुमा फिराकर कहते थे सूरदास प्रज्ञा बुद्धिमान बहुत होते हैं शास्त्र का कहीं उदाहरण नहीं देते थे ताकि लोग समझें कि सारी सूझबूझ इनकी इसलिए जो बिना पढ़े लिखे अध्यात्म से सुदूर जज कल कर उनके चेला जल्दी बन जाते थे सब रहस्य मालूम है बाबाओं के सब जो होते है न बाबा कैसे चेला चेली बनाते हैं उसके सब टेक्निक क्या होते हैं हम प्रयोग नहीं करते लेकिन मालूम सब छप्पन वर्ष इस बेस में हो गए बहुत घाटिया देखी तो स्वामी सर्वनानंद जी महाराज का एक वाक्य बहुत मार्मिक है प्राप्त विवेक का समादर करो एक बच्चन हमने कहा आसन से मत डोल रहे तो एक पिय मिलेंगे प्राप्त विवेक का समादर करो अब हम जो इस वाक्य का अपने स्तर से अर्थ करते हैं किसी को सामान्य बोध हो शब्द के अर्थ का कोई विशेष नहीं दृष्टा दर्शन और दृश्य में केवल सामान्य रूप से इन तीनों शब्दों का अर्थ जानता हो आप पूछिए कि आप दृष्टा हैं या दर्शन हैं या दृश्य है, क्या उत्तर देगा जिसके आगे ता या टा लगा है उसी में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती या नहीं मैं दृष्टा हूं ना कि दर्शन या दृश्य यही तो कहेगा प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन है जब जा पूछा जाएगा चाहे कोई द्वैती हो अद्वैती हो छोड़ दीजिए धमेला वो सीधे कहेगा मैं प्रमाता हूं न कि प्रमाण या प्रमेय यही कहेगा ना भोक्ता भोग और भोग्य में आप कौन है सीधे कहेगा मैं भोक्ता हूं ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में आप कौन है सीधे कहेगा मैं ज्ञाता हूँ वही तावता आ गया माता पिता भ्राता ये सब वो तावता तक चला गया सीधी बात है एक त्रिप्टी को ले लें घ्राता घृण घृ ऐसे रसायता रसन रस्य प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये सब लेते जाए लेकिन एक कोई त्रिप्टी लेकर विचार करें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय या दृष्टा दर्शन दृश्य हमारा आसन कहा है जिसमें निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि है वही तो हमारा आसन है वही तो स्वरूप है ना यह तखत इस पर यह आसन है उस पर शरीर बैठा है इससे परा किया इससे परा किया पराक बने बाह्य आसन हुआ या नहीं तो हम आप जो जीव हैं जीव दशा में भी हम कहा बैठे जहाँ ब्रह्म ब्राह्म है वहां तो हैं जीव दशा में भी सोपादिक भूमि भी वाच्यार्थ कोटि का नाम है वहां भी हम बैठे कहा हैं किस पर दर्शन रूप आसन पर उससे नीचे दर्शन रूप आसन कहाँ बैठा है तखत के पर दृश्य दृश्य से प्रत्यक्षवाद, दर्शन दर्शन से प्रत्यक्षवाद, हुआ दृष्टा अब इस विवेक का समादर करके जब हम व्यवहार करेंगे केवल ब्रह्म मत समझिए केवल इतने विवेक का समादर करके हम व्यवहार करेंगे तो सिद्धों के सिद्ध पीरों के पीर मस्तों के मस्त औलियाओं के औलिया फकीरों के फकुर अवधूतों के अवधूत हो जाएंगे या नहीं लेकिन हम खिसक जाते दृश्य से भी नीचे पहुंच जाते इसीलिए दर्शन से नीचे पहुंच जाते दृश्य कोटि में पहुंच जाते और उसमें दृश्य से नीचे पहुंचने का अर्थ है उसमें अहमृति कर लिया तो दृश्य से भी नीचे पहुंच गए इस दृष्टि से बताया गया कि विचार करके देखें तो हम कहा अब स्वप्नावस्था पर विचार चलता रहा था भगवान शंकराचार्य जी ने कहा वेदांता प्रस्थान में प्राथमिक नीचे से ऊपर चले तो चेतन की मान्यता कहाँ से प्रारम्भ कारण से नहीं देवता शंकराचार्य का सिद्धांत है नीचे से चले तुलसीदास जी ने कहा विषय कारण सुर जीव सकल एक एक सचेता जीव से चेतित है अधिदैव वर्ग चेतित है अधिदैव वर्ग से चेतित है अध्यात्म वर्ग अध्यात्म वर्ग से चेतित है अधिभूत वर्ग लेकिन चेतन इसको मान कारण को हम जीव नहीं मान सकते लेकिन कोई जीव विशेष कर्मोपासना के फलस्वरूप अधिदेव हो सकता कोई जीव विशेष कर्मोपासना के फलस्वरूप सूर्य चंद्र इत्यादि अधिदेव हो सकता है इसलिए प्रथम नीचे से विचार करने पर प्रथम चेतन वेदांत में शंकराचार्य महाभाग ने अधिदेव को माना दूसरा चेतन है जीव तीसरा चेतन ईश्वर और सचमुच में चिद रूप ब्रह्म ये क्रम हुआ अब यहां पर एक बहुत विचित्र बात है विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता जहां हम जीव हैं वहां हम देवता से ऊपर हैं या देवता कोटि के है या देवता से नीचे देवता से ऊपर देवता भी जीव है लेकिन कर्मोपासना के फलस्वरूप सुनिश्चित विग्रह पद प्राप्त जीव है खालिश जीव अपने आप में जो जीव का स्थान है वो जीव देवताओं से पर है या नहीं हमारे प्रवचन का दुरुपयोग करके आज से पूजन मत छोड़ देना आप कहा हैं वो देखिए ना हम जिस ढंग से बोल रहे उस ढंग से उसका उदाहरण लिया बहुत बढ़िया है के कार्य विषय के भेद से करण में भेद होता है या नहीं रूप रस इत्यादि विषय हैं, इनके भेद से करण में रूपक ग्रहण के लिए नेत्र चाहिए शब्द ग्रहण के लिए सोत चाहिए गंधक ग्रहण के लिए ग्रहण नासिका चाहिए विषय के भेद से करण में भेद की प्राप्ति होती है और तो करण के भेद से अधिदेव में भेद की प्राप्ति होती है क्या इसके अधिदेव हो जाएंगे अश्विनी कुमार नेत्रों के अधिदेव हो जाएंगे सूर्य मन के अधिदेव हो जाएंगे चंद्रमा हाथ के अधिदेव हो जाएंगे इंद्र कारण के भेद से अधिदेव में भेद की प्राप्ति होती है लेकिन विषय कारण और सूर्य के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती अच्छा गाढ़ी नींद में विषय कारण सूर्य की पहुंच नहीं है जीव के बिना गाढ़ी नींद की सिद्धि नहीं होगी दृष्टा कौन होगा इसलिए जहां हम आप हैं क्या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 दार्शनिक धरातल पर अधिकरण वो होगा तो विषयक करण सुर इन तीनों का धारक हो यही ना जीव हो गया धारक ये एकदम धार्यते जगत अधिदेव हो गया अनुग्राहक अध्यात्म हो गया ग्राहक अधिभूत हो गया ग्राही रूप हो गया ग्राही नेत्र ग्राहक सूर्य अनुग्राहक और हम आप जो हुए धारक ऊपर से धारक अनुग्राहक ग्राहक और ग्राह ये भेद हुआ अब जो स्वप्नावस्था का अधिकरण कौन होगा वही हमारा शरीर होगा स्वप्नावस्था का अधिकरण जो होगा वही हमारा शरीर होगा तो कल यहाँ रहा था या तो आप अंतकरण को मानिए लेकिन अंतकरण को मानने पे कमी क्या आएगी अंतकरण के अनुग्राहक भी तो देवता होते है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 अंत क्रण भी दृश्य प्रपंच के रूप में परिणत हो जाता है तो जब हम कहेंगे कि स्व विभूति को ले लीजिये स्वप्नावस्था स्वप्नावस्था में जो कुछ सामग्री है वह विभूति है बिना दिव्य चक्षु के स्वप्नावस्था का अधिगम नहीं हो सकता कल विस्तार पूर्वक सिद्ध किया गया तो समग्र दृश्य विभूति माने समग्र दृश्य जो स्वप्नावस्था में है उसका अधिकरण कौन होगा अगर कहेंगे कि स्वमाय कल्पित जीव लोग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 अब स्वप्न साक्षी जिस जिसको कहते हैं तेजस तेजस कहते हैं ना तेजस के मुख कौन हैं एक और मुखा प्रातिभाषिक कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकरण पंचक इन सब की दृष्टि से विचार करें तो 19 मुख वाला जीव हो गया 19 मुख का अधिकरण 19 19 का एक में समावेश होगा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 अंतकरण की प्रधानता से दृष्टि प्रपंच होता है लेकिन अविद्या का विलोप होता है ये तो नहीं अधिकरण के रूप में अंत में अविद्या ही स्वप्नावस्था में हम लोग सिद्ध होंगे तादात्म्य प्रति के बल पर हम अंतकरण में तादात्मप सिद्ध होते हैं लेकिन स्वप्न के अधिकरण पर विचार करना होगा तो अविद्या अब हम लोगों का शरीर कौन हो गया जिसमें सकल सकल स्वप्न प्रपंच रूप विभूतियों का दर्शन होता है वो हमारी उपाधि अविद्या यहाँ तक तो पहुंच गए अविद्या अब जब अविद्या रूपी विभूति का दर्शन होता है सुसुप्ती में वहां हमारा अधिकरण कौन होगा उस अविद्या के दर्शन का अधिकरण कौन होगा हम स्वयं इसीलिए कल का प्रवचन थोड़ा ध्यान दें भावती प्रस्थान विवरण प्रस्थान में थोड़ा अंतर है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 कार आदि विचार करते हैं अरे भाई वहाँ आकार की वृत्ति क्या मानते सुख सीधे हमसे प्रकाशित होता है दुख हमसे सीधे प्रकाशित होता है यह बात जल्दी समझ में न आवे तो एक सीढ़ी उठ जाइए ऊपर सुखाकार आकारित वृत्ति हमारे बीच में सुख के बीच में कारण के रूप में वृत्ति है लेकिन उस वृत्ति का जब हमको दर्शन करना होगा तो वृत्तर कहाँ से मानेंगे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 दूत छा हम दूत को भी विभूति मान सकते हैं तो अविद्या को क्यों नहीं विभूति मानेंगे अविद्या को जब विभूति मानेंगे तो उसका अधिकरण अविद्या को ही तो नहीं मानेंगे अथवा यह भी प्रथा है अविद्या क्यों प्रतीत होती है अविद्या के कारण ही प्रतीत होती है कारणांतर का अनुसंधान किए बिना अविद्या के, के कारण ही अविद्या प्रतीत होती है क्योंकि मूल का फिर मूल ढोरेंगे तो अन्यस्था दोष की प्राप्ति होगी लेकिन यहां पर वस्तुता अविद्या किस अधिकरण में विद्यमान है वो आत्मा में अब समाधि पर एक वाक्य बोल दे समाधि में क्या होता है समाधि में कल बताया गया चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगी प्राण स्पंदन का निरोध हो जाएगा निरुद्ध प्राण स्पंदन निरुद्ध स्पंदन रहित जो प्राण होगा वो वृत्ति रहित चित्त से तादाग्ञापन्न हो जाएगा वृत्ति विहीन होते ही चित्त का स्वभाव है हीन ही होते ही, चित्त का स्वभाव है चित्त नहीं रह जाएगा चिन्ह में जाकर तादात्म हो जाएगा या विलीन हो जाएगा यह हो गया तो समाधि में भी अंत में उस चित्त के वृत्ति का अधिकरण चित्त हो गया और वृत्ति का जब निरोध हो गया तो चित्त का, तो चित का अधिकरण कौन हो गए हम स्वयं हो गए तो समाधि के दृष्टि से हमारा शरीर क्या हो गया शरीर और शरीर में भेद ही विघलित हो गया हो गया इस दृष्टि से भगवान ने जो कहा मम देहे गुड़ा के भगवान का श्री विग्रह कितना दिव्य होगा विशुद्ध सत्वात्मिका माया ही क्या विशुद्ध सत्वात्मिका माया ही भगवान की उपाधि है इसलिए अंत में हमारे पुज गुरुदेव ने बहुत विचार करके हमको बताया कि भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति में विशुद्ध सत्व निमित्त कारण है उपादान साक्षात सचदानंद तत्व ही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 घर्षण के द्वारा प्ररोधन हो गया चंदन सुगंधित क्यों प्रश्न नहीं किया जा सकता आप स्वस्थ क्यों प्रश्न उम्र क्यों गए जीवित क्यों हैं ऐसा प्रश्न होता है क्या अरे जीवन स्वभाव सिद्ध है ये स्वस्थ क्यों है रोग आगंतुक होता है स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध होता है इसी प्रकार शंकराचार्य ने का स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जा सकता तो जैसे स्वनिष्ठ शैत्य की प्रगल्भता से जल हिम का रूप धारण करता है लेकिन वो जो जल में शैत्य है अनागंतुक है स्वभाव सिद्ध है इसी प्रकार सच्चिदानंद तत्व जो वेदांत वेद्य है वो विशुद्ध तत्वात्मिका प्रकृति के द्वार से श्री रामकृष्ण आदि रूपों में व्यक्त होता है इसलिए भगवान ने जो कहा मम देह राषपूर्ण है